रात में मां के साथ बातचीत हो रही थी मैंने कहा मां भगवान की कृपा तो जब कभी भी हो सकती है वह समय की अपेक्षा नहीं रखती मां ने उत्तर दिया वह ठीक है परंतु जेष्ठ के महीने का आम जैसा मीठा होता है वैसा क्या दूसरे महीनों का आम होता है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 पर वे उसे दे देते हैं और जो दूसरा चाहता है उसे नहीं देते वे एकदम मनमौजी हैं एक दिन सवेरे मां बरामदे में बैठी पान बना रही थी मैंने कहा मां बाद में लोग तुम्हें पाने के लिए कितनी साधनाएं करेंगे मां हंसकर बोली कहते क्या हो सब कहेंगे मां को वाद की बीमारी थी इस प्रकार लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी मैं तुम भले ही वैसा कहो मां यह ठीक है तभी तो ठाकुर जब काशीपुर में बीमार थे कहते थे जो लोग कुछ पाने की आशा लेकर आए थे वे सब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 गोलाब दीदी आकर देखो मां प्रलाप कर रही है गोलाब ने कहा मां उसी प्रकार बोलती रहती है नहीं आकर देखो सचमुच में ऐसा ही कर रही है नहीं वह कुछ नहीं है अंत में कुसुम ने जाकर आशू को पुकारा सबने आकर देखा मुझे बड़ा तेज बुखार था उद्बोधन कलकत्ता मंत्र लेने के एक दिन पूर्व मैंने मां से कहा मां मैं मंत्र लूंगा मां ने कहा तुमने अब तक मंत्र नहीं लिया है मेरे ना कहने पर बे बोली, मैंने तो सोचा था कि तुम शायद मंत्र ले चुके हो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 उसके द्वारा मंत्र जप करके उसकी सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए 25 सितंबर 1910, उद्बोधन ठाकुर घर मैं मां यदि ईश्वर कहकर कोई है तो संसार में इतना दुख कष्ट क्यों है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 कर्म नहीं तो और क्या है देखते नहीं महतर विष्ठा का भार ढोता है मैं यह अच्छे बुरे कर्म की प्रवृत्ति पहले कहां से आती है तुम कहोगी इस जन्म की प्रवृत्ति पूर्व जन्म से तथा पूर्व जन्म की उसके पूर्व जन्म से हुई है परंतु इसका प्रारंभ कहां से हुआ मां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 पहले के संचित पाप कट जाते हैं मैंने सुना था कि मिर्जापुर स्ट्रीट में एक लड़के पर प्रेत आत्मा का आवेश होता है उद्बोधन से कुछ लोग पिछले दिन उसे देखने गए थे उसी की बात उठी मैंने मां से पूछा अच्छा मां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 पूरी तरह जाती नहीं मां ने यहां पर वृंदावन के गोविंद जी के वैष्णव पुजारी प्रेत की बात कही मैं गया में पिंड देने से क्या जीव भगवान के पास जाता है मां हां जाता है मैं तब फिर साधन भजन की क्या आवश्यकता है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 उनकी क्या गति होती है मां उनके वंश में जब तक कोई भाग्यवान पैदा होकर गया में पिंडदान नहीं करता अथवा औध्व दैहिक क्रिया आदि नहीं करता तब तक उन्हें प्रेत योनि में रहना होता है मैं अच्छा ये जो भूत प्रेत हैं, वे सब क्या शिव के सेवक भूत प्रेत हैं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 मैं, मां नीम के पेड़ में आम नहीं फलता नहीं, आम के पेड़ में नीम फलता है प्रत्येक व्यक्ति अपने किए का फल पाता है मां बेटा तुमने ठीक ही कहा समय होने पर ईश्वर फीश्वर कुछ नहीं रहता ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है कि देवी देवता सभी माया है काल में सब प्रकट होते हैं और काल में ही विलीन हो जाते हैं उद्बोधन ठाकुर घर सवेरे मां के साथ बातचीत हो रही है मां जब ठाकुर चले गए तब मैं अकेली बैठी बैठी सोचती थी तब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 खेलते समय उसे पाकर उठा ले आया था मां उनका इष्ट कवच है सावधानी से उसे रखना चाहिए अब बेलुड़ मठ की बात उठी मां पर मैं हमेशा ही देखती कि ठाकुर मानो गंगा के उस पार उसी स्थान पर जहां अभी मठ है और केले के बगीचे बगीचे हैं बीच में एक घर है उसमें रह रहे हैं तब मठ नहीं बना था मठ की नई जमीन की खरीदी होने पर नरेन ने एक दिन मुझे लाकर जमीन के चारों ओर घुमा घुमाकर दिखाया था और कहा था मां तुम अपने स्थान पर अपनी इच्छा से निश्चिंत होकर घूमो बोध गया का मठ और उन लोगों की सब संपत्ति आदि देख तथा यह देख कि उन लोगों को किसी चीज का अभाव नहीं है कोई कष्ट नहीं है मैं रोती और ठाकुर से कहती ठाकुर मेरे लड़कों को रहने की जगह नहीं भोजन नहीं वे दर दर घूमते फिरते हैं काश उनके लिए भी इसी तरह रहने की एक जगह होती सो ठाकुर की इच्छा से मठ हुआ एक दिन नरेन ने आकर कहा मां अभी 108 बिल्व पत्र की आहुति ठाकुर को देकर आया हूं जिससे मठ की जमीन हो सो कर्म कभी विफल नहीं होगा वह एक दिन होगा ही रात को खाने के बाद जब मैं ऊपर पान लाने के लिए गया तो सुना कि मां कह रही हैं। नरेन ने कहा था मां आजकल मेरा सब उड़ा जा रहा है देखता हूं सब उड़ा जा रहा है मैंने कहा देखो देखो कहीं मुझे ना उड़ा देना नरेन बोला मां तुम्हें उड़ा देने से मैं रहूंगा कहां जो ज्ञान गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देता है वह तो अज्ञान है गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देने से ज्ञान ठहरेगा कहां यह कहकर वे फिर कहने लगी ज्ञान होने से ईश्वर विश्वर सब उड़ जाता है अंत में व्यक्ति देखता है कि मेरी मां ही सारे जगत में समाई हुई है तब सब एक हो जाता है यही तो सीधी बात है उद्बोधन ठाकुर घर मां पूजा के लिए फूल बेलपत्ती आदि छांट रही थी उनका एक फोटो नया छपकर आया है मैं वही मां को दिखा रहा था उनसे पूछा मां यह फोटो क्या ठीक आया है मां हां ठीक है पर मैं पहले और भी मोटी थी जब यह फोटो खींचा गया तब योगीन अर्थात स्वामी योगानंद बहुत बीमार था उसकी चिंता से शरीर सूख गया मन अच्छा नहीं था योगीन की बीमारी जब बढ़ती तो मैं रोती और जब वह अच्छा रहता तो ठीक रहती इसे सारा मेम अर्थात सारा बुल ने आकर खींचा था मैं किसी प्रकार राजी नहीं हो रही थी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 यह बिल्कुल सही है यह एक ब्राह्मण के पास था पहले कुछ फोटो लिए गए थे उस ब्राह्मण ने एक रख लिया था पहले यह फोटो बहुत काला गहरा था ठीक मानो काली मूर्ति इसीलिए उस ब्राह्मण को यह दे दिया गया था वह ब्राह्मण दक्षिणेश्वर से कहीं बाहर जाते समय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 अर्थात शायद मां और लक्ष्मी दीदी दी। तब दूसरे तरफ की सीढ़ी के नीचे भोजन पका रही थी बाद में देखा उन्होंने बेलपत्र एवं पूजा के लिए और जो भी कुछ सामान था वह लिया और एक या दो बार उसे फोटो पर चढ़ाया तथा पूजा की यह वही फोटो है वह ब्राह्मण फिर लौट कर नहीं आया और यह मेरे पास ही रह गया